संक्षिप्त महाभारत वन पर्व धर्म व्याध की अपने माता पिता के प्रति भक्ति मार्कंडे जी कहते हैं जिधिष्ठिर इस प्रकार जब धर्म व्याध ने मोक्ष साधक धर्मों का वर्णन किया तो कौशुभ ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर यो बोला तुमने मुझसे जो कुछ कहा है सब न्याय युक्त है मुझे तो ऐसा जान पड़ता है धर्म के विषय में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो धर्म व्यास ने कहा ब्राह्मण देव अब मेरा प्रत्यक्ष धर्म भी चल कर देखिए जिसकी बदौलत मुझे यह सिद्धि मिली है घर के भीतर पधारिए और मेरे पिता माता का दर्शन कीजिए व्यास के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने भी किया वहां उन्हें एक बहुत सुंदर गृह दिखाई पड़ा जिसमें चार कमरे थे चूने की सफ़ेदी की हुई थी उस घर की शोभा देखते ही मन मोह जाता था ऐसा जान पड़ता था मानो देवताओं का निवास स्थान हो देवताओं की सुंदर प्रतिमाओं से वह भवन और भी सुशोभित हो रहा था एक ओर सोने के लिए बिछौने सहित पलंग था दूसरी ओर बैठने के लिए आसन रखे हुए थे वहां धूप और केसर आदि की मीठी सुगंध फैल रही थी ब्राह्मण ने देखा एक बहुत सुंदर आसन पर धर्म व्याज के पिता माता भोजन करके प्रसन्न चित्त से बैठे हुए हैं उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे हैं और पुष्प चंदन आदि से उनकी पूजा की हुई है धर्म व्याज ने पिता माता को देखते ही उनके चरणों पर सिर रख दिया पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया बूढ़े माता पिता बड़े स्नेह से बोले बेटा उठ उठ तू धर्म को जानता है धर्म ही सदा तेरी रक्षा करे हम दोनों तेरी सेवा से तेरे शुद्ध भाव से बहुत प्रसन्न हैं तेरी आयु बड़ी हो तूने उत्तम गति तप ज्ञान और श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त की है बेटा तू सतपुत्र है तूने नित्य नियम से हमारा सत्कार हमारा पूजन किया है हमको ही देवता समझा है बिजों के समान सम का पालन किया है मेरे पिता के पितामह और प्रपितामह आदि तथा हम दोनों भी तेरे इस सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हैं मन वाणी और शरीर से कभी तू हमारी सेवा नहीं छोड़ता अब भी तेरी बुद्धि में हमारी सेवा के सिवा और कोई विचार नहीं है परसराम जी ने जिस प्रकार अपने वृद्ध माता पिता की सेवा की थी उसी प्रकार उससे भी बढ़ तूने हमारी सेवा की है तत्पश्चात व्यास ने अपने माता पिता को ब्राह्मण देवता का परिचय किया दिया उन्होंने भी ब्राह्मण का स्वागत सम्मान किया ब्राह्मण ने कृतज्ञता प्रकट की और पूछा आप दोनों इस घर में पुत्र और सेवकों सहित से सकुशल तो हैं ना? आपका शरीर तो निरोग है ना? उन्होंने कहा हाँ भगवान हमारे घर में तथा सेवकों के यहाँ भी सब कुशल है आप अपना कहें आप यहाँ सकुशल पहुँच गए ना रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ ब्राह्मण ने कहा हाँ मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ तदनंतर व्यास ने अपने माता पिता की ओर देखते हुए कौशिक ब्राह्मण से कहा भगवान ये माता पिता ही मेरे प्रधान देवता हैं जो कुछ देवताओं के लिए करना चाहिए वह सब मैं इन्हीं दोनों के लिए करता हूँ इनकी सेवा में मुझे आलस्य नहीं होता जैसे सारे संसार के लिए इंद्र आदि तैतीस देवता पूजनी है उसी प्रकार मेरे लिए ये बूढ़े माता पिता पूज्य हैं दिज लोग देवताओं के लिए जैसे नाना प्रकार के उपहार समर्पण करते हैं उसी प्रकार मैं भी इनके लिए करता हूँ ब्रह्मण ये माता पिता ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं मैं फूल फल और रत्नों से इन्हीं को संतुष्ट करता हूँ जिन्हें विद्वान लोग अग्नि कहते हैं वे मेरे लिए ये हैं चारो वेद और यज्ञ भी मेरे लिए ये माता पिता ही हैं इन्हीं के लिए मेरे पुत्र स्त्री तथा मित्र हैं ये प्राण भी इन्हीं की सेवा में समर्पित है स्त्री बच्चों के साथ नित्य मैं इन्हीं की सेवा करता हूँ स्वयं ही उन्हें नहलाता हूँ चरण धोता हूँ और स्वयं ही भोजन परोसकर जिमाता हूँ मैं जानता हूँ इन्हें क्या रुचता है और क्या नहीं इसलिए इनकी पसंद की चीज़ें लाता हूँ और जो इन्हें अच्छी नहीं लगती वह चीज़ नहीं लाता इस प्रकार आलस्य त्याग कर मैं सदा इनकी सेवा में लगा रहता हूँ